आप दो हजार उन्नीस नवम्बर को ग्राम पंचायत के सरपंच बने हैं केदारवाला ग्राम पंचायत के आज आप स्कूल रेडियो में आकर अपने श्रोताओं को अपनी कहानी और अपने ग्राम पंचायत के कहानी सुनाने जा रही है आइए तबसम नमस्कार मेरा नाम तबस्सुम इमरान ग्राम पंचायत के दारावाला ब्लॉक विकास नगर देहरादून से हूँ और सबसे पहले मैं स्कूल रेडियो का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आज उन्होंने हमें यह मौका दिया मैं मैं नवम्बर 2019 में सरपंच बनकर आई और तब से अब तक मैं निरंतर पंचायत में विकास के कार्यो में लगी हुई हूँ इससे पूर्व मेरे पति इमरान खान इस पंचायत के ग्राम प्रधान थे उन्होंने पिछले 5 सालों में ग्राम पंचायत में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए ग्राम पंचायत के दारा कुछ समय पहले विकास में बहुत पिछड़ी हुई थी आज हम देखते हैं ग्राम पंचायत के दारा विकास के कार्यो के दम पर ही देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी नई पहचान बना चुकी है और इसी पहचान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ग्राम वासियों ने अब मेरे कंधों पर रखी है जिसमें मेरे पति पूर्व ग्राम प्रधान मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं वो मेरे एक मार्गदर्शक के रूप में मेरे साथ कार्य करते हैं आपका आप अपना पढ़ाई के बारे में बता दीजिए मैं एम हिस्ट्री से हूँ जब छोटी थी तब में मैं चाहती थी कि मैं आई या फिर पी -स -स की तैयारी करूँ लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था और मुझे ग्राम प्रधान बनना था यह बहुत बड़ी जॉब है सबसे <laughs> <जी। laughs> गाँव को पूरा विकास में लाना और गाँव को बदलना बहुत बड़ा काम रहता है ये इलेक्शन में जीतना और आंगनबाड़ी में काम करते थे आप आंगनबाड़ी से लेकर यहां तक आपका जो सफर वो कैसा रहा आप मैं अपने गाँव के हर घर से भली भांति परिचित हूँ मैं आपको बता देना चाहती हूं क्योंकि मैं अपने गाँव में पहले आंगनबाड़ी कार्य रही हूँ ग्राम प्रधान बनने से पहले और आपको पता होगा की आंगनबाड़ी हर घर कि हर परेशानी हर दिक्कतों से रूबरू होती है क्योंकि आंगनबाड़ी और गाँव के आम नागरिक एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं आंगनबाड़ी गाँव के लोगों से है मुझे गाँव में महिलाओं का सबसे अधिक सहयोग मिला है जब भी मैं इलेक्शन टाइम में गाँव में जाती थी तो मुझे महिलाओं का मतलब जहाँ भी मैं अपनी मीटिंग करती थी तो मुझे एक सैलाब जो महिलाओं का मिलता था मुझे देखकर लगता था कि वाकई में महिलाएं मेरे साथ पूरी तरह से खड़ी हैं और महिलाओं का इलेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला है कहीं ना कहीं मेरी गाँव की महिलाएं मुझ में अपने आप को देखती हैं और उनको मुझसे बहुत उम्मीदें भी है और मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ अपने गाँव में ही सबसे बड़ी और सबसे पहली मेरी वरीयता अपने गाँव में यही है की मैं उन महिलाओं के लिए जो घर में रहती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है कमाने वाला एक ही है घर में तो उनके लिए खास तौर पर ऐसे रोजगार गाँव में लाने की कोशिश करूंगी उनको घर में रहकर ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके सुनने से बहुत अच्छा लगा थैंक यू मैं पहले से ही महिलाओं के साथ जुड़ी रही हूँ आंगनबाड़ी की वजह से और क्योंकि मेरे हस्बैंड ग्राम प्रधान भी थे तो थोड़ा वो उसकी वजह से अपनी दिक्कतें मुझे बताती रहती थी तो इस वजह से मुझे पता भी रहता था कौन से घर में क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती थी मन का जरा उधर देखो उनका काम करना है कैसे करना है अपना गाँव के जो जो विकास कार्यक्रम करना है समस्या जितने सारे है उसको मतलब संतुष्ट रखना है न ग्राम प्रधान को और साथ साथ बहुत सारे पावर्स है राज्यांग के जरिए आंगनबाड़ी में भी बहुत पेपर वर्क है जैसा करने के लिए तो गाँव गाँव में भी जाना पड़ता है लेकिन ये ज़्यादा फर्क नहीं है यही सोशल वर्क है आंगनबाड़ी में भी और ग्राम प्रधान में ये है कि इसकी जो इसकी जो पावर है तो ज़्यादा है ग्राम प्रधान की आंगनबाड़ी तो अपने लेवल में रहकर ही काम कर सकती है जो विभाग उनको सुविधाएँ दे तो वही वो, वो पहुँचा सकती है लेकिन ग्राम प्रधान एक ऐसी पोस्ट है जिससे गाँव के हितों में अधिक कार्य किया जा सकता है गाँव के अंदर अमीर गरीब बोल रहे थे उसके साथ साथ पिलो पावर्टी लाइन के जितने सारे गाँव वासी है उन सभी को देखभाल करना है उनका उत्पाद मतलब एम्प्लॉयमेंट वो सब आपको देखना पड़ता है न ग्राम पंचायत में विकास के कार्यो को लेकर जो उसका जैसे कार्य करने है की सभी गरीब वर्ग है या फिर ज्यादा ही अमीर है दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे गाँव के अंदर तो हमारी वरीयता यही रहती है कि जो जिसका असली हकदार है जो गरीब का है उसको हक, उसका हक मिले और इसी के आधार पर अपने गाँव के स्तर को ऊंचा उठाना विकास के कार्यों में आगे बढ़ाना अपने गाँव को जो जो पिछड़ा तबका है उसको उसके स्तर को ऊपर उठाना ये बताइए तब समझ कैसा रहा ये महिला प्रधान होके गाँव में कुछ आपको सपोर्ट देते है कुछ नहीं सपोर्ट नहीं मिलता है लेकिन आपके यहाँ आपके हाँ जी ससुर और आपके हसबेंड ग्राम प्रधान रह चुके हैं आपसे आप पहले उसकी वजह से आपको आसान हो गया है लोगों को तक पहुंचने के लिए या इसके साथ साथ आपका आंगनवाड़ी का जो रैपो है गाँव में आंगनवाड़ी होने के नाते उसी की वजह से आप ये सरपंच के भूमिका जी, जी, जी, अच्छी तरह ध्यान से और ढंग से निभा पा रहे है देखिए उस सबसे पहले मेरे ससुर जी थे ग्राम प्रधान और उसके बाद मेरे हस्बैंड बने तो ज़्यादा तो मैं कहूंगी मैं नौ साल शायद आंगनवाडी रह चुकी हूं तो उससे पहले कहीं हमारे गाँव में अच्छा विकास मेरे हस्बैंड द्वारा किया गया है तो उसी की वजह से उसी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने मुझमें विश्वास दिखाया है कि ये हमारे गाँव को और आगे ले जा सकते हैं तो मै मेर, मेरा भी यही सपना है कि हम मेरी ग्राम पंचायत के दारावाला देश की नंबर वन ग्राम पंचायत बने और इसके लिए मैं पूरी लगनता के साथ अपने गाँव में कार्य करूंगी. हाँ आपके ग्राम पंचायत को देश में नंबर वन रखने के लिए नहीं तो आगे बढ़ाने के लिए विकास में क्या क्या काम करना चाहते हैं आप जितने हमारे ग्राम पंचायत से जुड़े विभाग हैं उनको धरातल पर उतारना पंचायत में मेरी सर्वप्रथम वरिता है उनको पूरी तरह से एक तो होती है कागजी कार्रवाई मैं चाहती हूं कि अपनी पंचायत में इन विभागों को पूरी पूरी अच्छे तरीके से इनको धरातल पर उतारा जाए ये कार्य धरातल पर हो हमारे देश में हमारे पंचायत का नाम हो और मुझे अपने गाँव की महिलाओं का विकास करना है और हमने अभी अपने पंचायत में हाट बाजार का निर्माण करना है और हमने एक अभी घर का निर्माण कराया है जिससे हमारी ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और ग्राम पंचायत कृषि प्रधान है तो यहाँ कृषि के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं और हम अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं मैं अपने कृषकों के लिए करूँगी जिससे वह हमारे गाँव को आगे बढ़ा सके क्यों क्योंकि आप महिलाओं को विकास में लाना बहुत जरूरी मानते हैं वजह क्या है प्रथम आठ साल घर ही होती है बच्चे की और टीचर माँ होती है जिस घर का टीचर पढ़ा लिखा समझदार गाइड करने वाला होगा तो बच्चा कही न कहीं ना कहीं सक्सेस होगा तो उसी लिये मैं चाहती हूँ मेरी गाँव की महिलाएं जैसे आपस में हम ग्रुप बना के भी बैठते हैं तो जो महिलाएं हमारे बीच में पढ़ी लिखी नहीं है तो हम उन्हें थोड़ा बहुत जैसे साइन करना और मैं अपनी महिलाओं के साथ पूरे एक टीम बनाई हुई है उस टीम के साथ काम करती हूँ जैसे किसी महिला के घर में कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं उन टीम के साथ उन महिलाओं के घर में जाती हूँ और जो भी दिक्कत परेशानी होती है हम आपस में शेयर करते हैं मेरी पंचायत में 11 वार्ड है मैं जब भी कोई योजना अपने गाँव में कार्य करना शुरू करती हूँ तो अपने वार्ड मेंबरों के साथ मीटिंग बुलाई जाती है उनके सभी के सभी की अडवाइस ली जाती है भाई कैसे करना है क्या दिक्कत है किसके यहाँ ज्यादा परेशानी है क्या काम करना है तुम्हारे वार्ड में किसको ज्यादा जरूरत है तो उसके आधार पे ही काम करती हूँ और सात महिलाएं वार्ड मेंबर है और हमारे यहाँ छोटी जो ग्राम प्रधान है उप्रधान वो भी महिला ही है आपने बता रहे थे आपके पंचायत के अंदर सात वार्ड मेंबर महिलाएं हैं तो आप महिलाएं बैठ किसके बारे में ज्यादा प्लान करते हैं महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम्स बनाना है पंचायत के अंदर गाँव के अंदर ये सब आप सोच विचार करते हैं सभी मिलके नहीं तो पुरुष और महिलाएं नहीं तो केवल महिलाएं मिलके के बातचीत करते हैं अब ने ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबरों के साथ मीटिंग की जाती है और जो भी जिस वार्ड की दिक्कत परेशानी जिसकी व्यक्ति की होती है तो वो उस वार्ड का वार्ड सदस्य हमारे सामने रखते हैं हम फिर उसकी जो दिक्कत परेशानी है उसको किस तरह सुलझाया जाए किस तरह दूर किया जाए अपने वार्ड सदस्यों के साथ ही इसका निस्तारण किया जाता है कि कैसे इसको सुलझाया जाए कैसे उसकी दिक्कत परेशानी को दूर किया जाए और हमने अपने गाँव में अपने गाँव के प्रत्येक वार्ड की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को दिए है पहले आप अपने वार्ड की जिम्मेदारी अपने आप संभालिए कोई दिक्कत है कोई भी परेशानी है आप अपने आप कीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमारे तक लाइए हम आपस में बैठ के फिर सुलझाएंगे और ज्यादातर आज तक भी जितने केसेस हमारे गाँव में हुए हैं हमने ज्यादातर थाने में या किसी जगह जाने नहीं दिए गाँव में बैठ कर ही आपसी सहमति से सुलझाए गए हैं ये एक आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना है ये और आ, ये ग्रुप और विकास के बारे में भी बातचीत करते हैं केवल यह गृह हिंसा के बारे में और फिर अपना जो जो समस्या है है गृहस्थ स्थल पर और गाँव के स्थल पर उसी के बारे में उसके अलावा उसके बारे में चर्चा करते हैं नहीं तो उसके अलावा गाँव में क्या क्या सुविधाएं लाना है महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं, के लिए, महिलाओं को कैसा बढ़ावा देना है अपना रोजगारी बढ़ाने के लिए स्किल अपग्रेडेशन के लिए वो सब भी आप लोग सोचते हैं जी बिल्कुल सोचते हैं और बैन जैसे हम तो यह रहता है कि भैया ये गाँव में आपस में औरतों को टाइम मिल जाता है आपस में बैठते हैं बात भी करती हैं जैसे ऐसा कौन सा रोजगार है जो गाँव में लाया जा सके और महिलाओं से कर सके तो हमें कई सारे सुझाव निकल निकल कर आते हैं हमारे सामने जैसे की कोई बोलता है कि प्रधान जी ऐसा कीजिए आप मुब्बे का काम लाइए बाहर से हम मुरबा बनाएंगे अचार बनाएंगे या फिर हम सिलाई बुनाई का काम या फिर ये पोले बैग जो बनाने होते हैं इनको बनाएंगे और आप बाहर से कहीं से डिमांड लाइए हम यहां से बनाएंगे तो हम उसको फिर का मूल्य निर्धारित करेंगे तो आप कहीं पे कॉन्टेक्ट कीजिए उसके उसे हम बिक्री कराइए और उसके बाद हम जो मुनाफा होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे ऐसा करके न जिससे हमारा रोजगार बढ़े और आर्थिक स्थिति में सुधार हो आप आने से पहले आपके ग्राम पंचायत डिजिटलाइजेशन हो गया है वो टेक्नोलॉजी को आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं मैं व्हाट्सएप में भी जुड़ी हूँ सबके साथ और जो भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम हजबेंड वाइफ आपस में पर्सनली बात करते हैं इस बारे में मैं सुझाव लेती रहती हूँ क्योंकि वो एक अनुभवी ग्राम प्रधान रह चुके हैं और कई अवार्ड ले चुके हैं हमारी पंचायत के तो जो भी अभी मेरी शुरुआत है तो मैं जो भी मुझे दिक्कत परेशानी आती है तो मैं उनके साथ शेयर जरूर करती हूं और उनके अनुभव को साझा जरूर करती हूं अपने साथ आप जब भी अपना का कार्यालय जाके आप काम करना शुरू करते हैं आपको रोकते नहीं है ना आपके पति नहीं नहीं पूरा सपोर्ट करते हैं और कभी कभी जैसा मैं खुद भी बोल सकती हूं मैंने कहा आप जरा देख लीजिये तो वो मुझे खुद भी बोल देते हैं कि नहीं अब मैं ग्राम प्रधान नहीं हूं आप ग्राम प्रधान हैं आप अपनी पंचायत को देखिए यह है की हम पीछे से आपके सपोर्ट में खड़े है आपके सहयोग कर सकते हैं जी और मैं जहाँ तक यहाँ यहाँ तक पहुँची हूँ जो दो का पंचायत डेवलपमेंट अपलान अवार्ड हमें मिला है इसका पूरे श्रेय हमारे पूर्व प्रधान इमरान खान जी को ही जाता है जी क्योंकि वो बना के भेजे थे और उस प्लान को लेकर अभी आपके गाँव में इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है ना वो प्लान जी जी जी उसके लिए आपको अवार्ड मिला है ना वो अच्छा प्लान दिया है इसीलिए आपको हन्जी. उसी को इम्प्लीमेंटेशन करना है ना गाँव में अभी हाँ जी तब समबाड़ी कार्यकर्ता रही तब आप घर घर में क्या हालत है महिलाओं का और पांच साल के उम्र के अंदर के बच्चों का मोर्टालिटी मोर्बिडिटी वो वो सब देखना पड़ता और उसका न्यूट्रिशन कैसा है क्या है बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन स्टांटिंग ये सब देखे गाँव में जी बिल्कुल चाहे वो पेयजल से संबंधित हो स्वास्थ्य से संबंधित हो फिर लोक निर्माण विभाग से हो विद्युत से हो वो सभी विकास योजनाएं जितने भी विभागों से जुड़े हैं, तो सभी को हमें अपने पंचायत में पूरी तरह से उसमें पूरी तरह से कार्य करने हैं अच्छा आप इस मामले में भी दृष्टि बनाए रखे है सरपंच होने के नाते हाँ हाँ जी बिल्कुल जैसे कि हमारे गा, गाँव में मेरे खुद क्षेत्र में जो मेरे पास आंगनवाडी का क्षेत्र था उसमें एक बच्चा कुपोषित था और तो और सबसे पहले तो हमें किशोरी बालिकाओं से ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो आने वाले समय की माँ है तो उसके लिए भी हम किशोरी बालिकाओं की भी गोष्ठियाँ बैठक अपनी आंगनबाड़ी में किया करते थे जिससे उनको पूरी जानकारी पोषण से संबंधित खाने से न्यूट्रिशन से संबंधित पूरी जानकारी इनको दी जाती थी जिससे वो अपना पूरा संतुलित आहार लें और आने वाले समय में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे जिससे हमें ये कुपोषण वगैरह का सामना ना करना पड़े और गर्भवती महिलाओं की भी देखभाल के लिए हमें पूरे जब से उसे गप ठहरता है तब से हम उसकी देखभाल में लग जाते थे और जब तक डिलीवरी नहीं होती जब तक 6 माह का बच्चा नहीं होता तब तक हमारा पूरा फोकस उस गर्भवती धात्री महिला पर रहता था आ, उसके खाने पीने और बच्चे को कब दूध पिलाना है कितने घंटे के अंतराल पिलाना है आ, बच्चे को 6 माह के बाद ऊपरी आहार देना है यह पूरी जानकारी हमको महिलाओं को बुला कर, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बुला सबको बैठक के माध्यम से गोष्ठी के माध्यम से उनको समझाया जाता था कि भैया अपने घर में अपनी जो बहुएँ आई हैं उनकी केयर कीजिए ध्यान दीजिए उनके खाने पीने पर पे ध्यान दीजिए तभी तो वो एक स्वास्थ्य बच्चे को जन्म दे सकेंगी और हमारा भारत देश कुपोषण मुक्त हो हो सकेगा हमारे क्षेत्र में भी खुद एक बच्चा कुपोषित था हाँ तो हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी को गोद भी दिया गया था और जो ये टी एच आर वितरण किया जाता है कुपोषित बच्चों के लिए उनकी मात्रा उस राशन में मात्रा बढ़ा दी जाती है जिससे उसको पूरा न्यूट्रिशन पूरा आहार संतुलित आहार उस बच्चे को मिल सके और उसके स्तर को सुधारा जा सके उसे कुपोषण से सामान्य श्रेणी में लाया जा सके जहाँ पोषित है वहां जाकर नॉलेज को वहां पर शेयर करके आपने उन लोगों के अंदर हाँ बदलाव ला रहे हैं आप वो बहुत अच्छा रहा सुन के मतलब कहीं पे भी पंचायत के प्रधान जाके आंगनबाड़ियों में क्या हो रहा है कैसा चल रहा है वहां के बच्चे कुपोषित है कैसे है ये सब सोचना ही है क्योंकि ये ये सभी पंचायत का प्रमुख भूमिका है ना, आंगनवाड़ी क्षेत्र को देखना और फिर किशोरी बालिकाएं कौशलता महिलाओं उनका बजट जेंडर इश्यूज वो सब देखना भी पंचायतों का ये है ना, जो नॉलेज आपने गेन किए हैं उसको कैसा आप पंचायत प्रधान होके कैसा इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह आप उसको बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप हाँ जी बिल्कुल जब भी टीकाकरण होता है हाँ जी जब भी मेरे क्षेत्र में टीकाकरण होता है तो मैं टीकाकरण के समय आंगनबाड़ी में उपस्थित रहती हूँ और महिलाओं को उसी प्रकार जैसे मैं आंगनबाड़ी में थी उसी तरह उसी उससे मैं उन्हें समझाती हूँ मैंने अभी भी अपने और उनके बीच ऐसा कुछ वो नहीं बनाया है कि मैं ग्राम प्रधान बन गई हूँ और వో సమలో ఉ పార్ మొహత యీ సుజావ సాజా యేత మధ్య యాసి ఆన్వయయ బీలియ మ సిక భదభావర్తి ఆ తాలమే కథ బో ద్వారా జీవి ఆంగ్వాడి టకాకరణ ఉతాయి పూరావీ ఆగన్వాడి వానవాడిజావే శో ప్రకారే జీవి నకీ గావకే ఆగన్వాడి మేర సమయ ఆగన్వాడి కాత్ర మేర థా బో కా హాల పూజతీ హో బ కుషితా సమన్య శ్రేణి మే ఆ చుకా ధ్యాన రక్ాగా మమ్మీ మూసు మమ్మీకు బ జీవి రాశన వరణా వజన్ క్యా అగలి బారా ఇ వజన బాఖ సవాలో ఆంగ్ కడా వజా अगर आपका बच्चा तीन साल से छः साल के बीच का है तो उसको डेली आंगनवाडी भेजिए आंगनवाडी में कुकड़ू फूड जो राशन बनाकर खिलाया जाता है उसको खिला खिलाइए इसी वजह से आ, बच्चों को कई बच्चे इस वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता किसी की पूरा पोषण वाला खाना नहीं मिल पाता संतुलित आहार नहीं मिल पाते तो हमारे बाल विकास विभाग द्वारा कई सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं जिसमें बच्चों को दूध अंडा आंगनवाड़ी में ही खिलाया जाता है और पौष्टिक खाना जो भी मिनरल्स बच्चों को चाहिए वो खाना उनको आंगनवाडी में दिया जा रहा है तो मैं उनसे बोलती हूं अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजिए और जो उनको जो उनके स्वास्थ्य में सुधार है वो तभी लाया जा सकता है कई परिवार ऐसे हैं जो इतना बच्चे की देख रेख नहीं कर पाती तो मैं उनसे खास तौर पर उनके घर में जाके मिलती हूं उन्हें समझाती हूं अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजिए और जो सुविधाएँ सरकार दे रही है उनका लाभ उठाइए और अपने बच्चे का स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए जब भी मैं कोई ऐसी स्वास्थ्य सम हो या फिर गाँव के किसी महिला या फिर बच्चों या फिर किशोरी बालिकाओं से संबंधित कोई भी योजना या फिर कोई परेशानी हो तो मैं जब भी अपनी बैठक या मीटिंग बुलाते हैं तो हम आंगनवाड़ियों को भी उसमें आमंत्रित करते हैं और जो भी आंगनबाड़ी में दिक्कत या फिर समस्या हैं वो जिस जैसे कि आंगनवाडी अपने स्तर से परिवार को समझा अपनी पंचायत में कोई ऐसी बैठक योजनाओं से संबंधित या फिर स्वास्थ्य से से संबंधित योजनाएँ कोई लाई जाती है जिससे गरीब तबके को उसका लाभ मिल सके तो मैं आंगनवाडी को भी उस बैठक में पूरा आमंत्रित करती हूँ और जैसा कि अभी कोविड नाइन्टीन नाइन्टीन हमारे देश में चला है तो उसमें भी हमने एक जब भी हम ऐसी मीटिंग करते हैं क्योंकि आंगनवाडी भी इस समय पूरी लगनता के साथ हमारी पंचायत में कार्य कर रही है तो उसके लिए हमने अपने अपने जो वार्ड मेंबर हैं और आशा जो वर्कर हैं स्वास्थ्य विभाग से और आंगनवाडी हैं उनके साथ मीटिंग ली है और वो घर घर जाकर गाँव वालों को इसके बारे में समझा रहे हैं कि भैया अपने घर में रहिए ज्यादा घर से बाहर मत निकलिए और घर स्वस्थ रहेंगे मास्क और बार बार हाथ धोए और सैनिटाइजर का यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए पूरा और जी जी और जैसे कि मैंने जब भी अपनी मीटिंग इस संक्रम वायरस के समय में ली है तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है और पूरी दूरी दो मीटर की दूरी बनाकर हमने मीटिंग ली है जिससे किसी को कोई मतलब दिक्कत या फिर परेशानी नहीं हो और मैंने अपने जब भी अपनी पंचायत में आ, राशन की दुकान पर सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण किया है तो मैं खुद निरीक्षण करने गई हूँ और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही हमने वहां राशन वितरण कराया है और सर सर्वप्रथम कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत में गली मोहल्लों घरों में सोडियम हाइपो हाइपोक्लोराइड एवं ब्लीचिंग का छिड़काव हमने अपने पंचायत में करवाया है और साफ़ सफाई भी हमारी पंचायत में हमारे जो कर्मचारी हैं हमने दो कर्मचारी साफ़ सफाई के लिए अपनी पंचायत में रखे हैं वो निरंतर सड़कों गलिया और मोहल्लों की साफ सफाई करते हैं और जो हमारी पंचायत में परचून की दुकान हैं फल सब्जी और मेडिकल आदि की दुकानें हैं लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है और जो भी दुकानें खुलती हैं वो उनका समय निर्धारित है वो समय पर ही खुलती है और समय पर ही बंद होती हैं और दुकानों पर हमने रेट लिस्ट, लिस्ट चस्पा की है जिससे कि सभी ग्राम वासियों को उचित मूल्यों पर सामान सामग्री मिल सके और आ, आ, सरकारी जो आ, जो बीमार एवं गरीब व्यक्ति हमारे गाँव में थे उनको हमने निःशुल्क मास्क एवं सैनिटाइज़र वितरण किया है और जितने भी बाहर से लौटे हमारे गाँव में व्यक्ति हैं चाहे वो सऊदी अरब से उम्र करके लौटे हों और या फिर आ, वो जमात से लौटे हों सबको हमने होम क्वारंटाइन कराया है और हमने अपनी जितनी मस्जिदें हैं मंदिर हैं सब में अनाउंसमेंट पर रोक लगाई है और लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया है हमने अपनी पंचायत के ज, कुछ जागरूक व्यक्तियों का सहयोग लेकर पूरी ग्राम पंचायत की निगरानी कर रहे हैं बाहर से आने वाले पंचायत में व्यक्तियों की सूचना प्रशासन को दी जा रही है जो अदर स्टेट से हमारे पंचायत में अगर कोई प्रवेश कर रहा है तो उसकी सूचना पूरी प्रशासन को दी जा रही है और पंचायत में लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से जिन व्यक्तियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ है हमने अपनी पंचायत में साठ अत्यंत ऐसे गरीब परिवारों को और ग्रामवासियों के सहयोग से खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया है और हमने अपनी पंचायत में वॉल पेंटिंग द्वारा भी कोरोना वायरस के संक्रम संक्रमण की रोकथाम के लिए वॉल पेंटिंग कराई है और हमारी पंचायत में सी सी टी कैमरों की मदद से पूरी ग्राम पंचायत की आवाजाही पर नज़र रखी गई है कोरोना वायरस से की जानकारी देने के लिए ग्रामवासियों को जगह जगह पम्पलेट चिपका कर जागरूक किया गया है और भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे कि ग्राम जिम्मेदार जितने भी हमारे ग्राम के ज़िम्मेदार व्यक्ति एवं वार्ड सदस्य हैं उनके सहयोग से लॉकडाउन की वजह से फंसे गरीब व्यक्तियों के लिए हमने अपने जो हमारा थाना है थाना सहपुर में लगभग सौ परिवारों के लिए हमने एक माह का राशन जमा कराया आ, एवं दिन रात कोविड 19 से सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को हमने 200 सौ हैंड ग्लव्स सैनिटाइज़र एवं मास्क उपलब्ध कराए हैं और हमने अपनी जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मैं अपने पंचायत अपने पंचायत में आंगनबाड़ी आशाओं के साथ कोविड नाइन्टीन का के बारे में जानकारी दी है तो ग्राम पंचायत में कोविड 19 सर्वेक्शन कर रही हमारी आंगनवाड़ी एवं आशा कर्मियों का पंचायत घर पर हमने उनको बुला कर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है एवं सर्वेक्शन के लिए उनकी सुरक्षा का जो ज़रूरी सामान है ग्लब्स मास्क एवं सैनिटाइज़र उनको हमने अपने स्तर से उपलब्ध कराया है इसके अलावा समय समय पर हम अपना प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य है अपनी पंचायत के प्रति अपने पंचायत के ग्राम वासियों के प्रति कर्तव्य बनता है की इतने नाजुक समय में हम उनका पूरा सहयोग करें और अपने पंचायत को इस खतरनाक वायरस से बचा सके तब बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल रेडियो में आकर आप अपना सफर ग्राम पंचायत के प्रधान हो के आप विकास लाने में जुड़े हुए हैं आपको, है आप आप है आपको स्कूल रेडियो के तरफ से बहुत बधाई दे रहे हैं और धन्यवाद तबसुम बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल रेडियो में आकर आप अपना सफर ग्राम पंचायत के प्रधान हो आप विकास लाने में जुड़े हुए हैं आपको स्कूल रेडियो के तरफ से बहुत बधाई दे रहे और धन्यवाद जी मैं स्कूल रेडियो का पहले दिल से शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगी